जय श्री राम श्री वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड पृष्ठ संख्या 383 से 393 तक पंचवटी में श्री सीता को ना देख श्री राम का विलाप करना वन में श्री राम का वृक्ष पशुओं से सीता माता का पता पूछना एवं श्री राम दक्षिण दिशा में जाना श्री सीता के आभूषण देख रहे हुए फूल देखकर श्री राम का देवता त्रिलोकी पर रोज करना आइए श्री राम कथा शुरू करें लक्ष्मण को दीन संतोष शून्य तथा श्री सीता को साथ लिए बिना आया देख धर्मात्मा दशरथ नंदन श्री राम ने पूछा लक्ष्मण जो दंडकारण्य की ओर प्रस्थित होने पर अयोध्या से मेरे पीछे पीछे चली आई तथा जिसे तुम अकेली छोड़कर यहां आ गए वह विदेह राजकुमारी सीता इस समय कहां है मैं राज्य से भ्रष्ट और दीन होकर दंड का रण में चक्कर लगा रहा हूं इस दुख में जो मेरी सहायिका हुई वह तनुद्मध्यमा सूक्ष्म कट प्रदेश वाली विदेह राजकुमारी कहां है वीर जिसके बिना मैं दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता तथा जो मेरे प्राणों की सहचरी है वह देवकन्या के समान सुंदरी देवी सीता इस समय कहां है लक्ष्मण तपाए हुए सोने के समान कांति वाली जनक नंदिनी देवी सीता के बिना मैं पृथ्वी का राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी नहीं चाहता वीर जो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है वह विदिय राजकुमारी सीता क्या अब जीवित होगी मेरा वन में आना सीता को खो देने के कारण व्यर्थ हो नहीं जाएगा सुमित्रानंदन श्री सीता के नष्ट हो जाने के कारण जौ में मर जाऊंगा और तुम अकेली ही अयोध्या को लौटोगी उस समय क्या माता केकई सफल मनोरथ एवं सुखी होगी जिसका इकलौता पुत्र मैं मर जाऊंगा वह तपस्विनी माता कौशल्या के पुत्र और राज्य से संपन्न तथा कृतकृत्य हुई केकई की सेवा में विनीत भाव से उपस्थित होगी लक्ष्मण यद विदेह नंदनी श्री सीता जीवित होगी तभी मैं फिर आश्रम में पैर रखूंगा यद सदाचार परायणा मैथिली मर गई होगी तो मैं भी प्राणों का परित्याग कर दूंगा लक्ष्मण यदि आश्रम में जाने पर विदेह राजकुमारी सीता हंसते हुए मुख से सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं जीवित नहीं रहूंगा लक्ष्मण बोलो तो सही वेदेही जीवित है या नहीं तुम्हारे असावधान होने के कारण राक्षस उस तपस्नी को खा तो नहीं गई जो सुकुमारी है बाला भोली भाली है तथा जिसने वनवास के पहले सुख का अनुभव नहीं किया था वह बेदेही रही होगी कि नहीं या मेरे व्योग से व्यथित चित्त होकर अवश्य ही शोक कर रही होगी उस कोटिल एवं दुरात्मा राक्षस ने उच्च स्वर से हा लक्ष्मण ऐसा पुकार कर तुम्हारे मन में भी सर्वथा भय उत्पन्न कर दिया जान पड़ता है बेदही ने भी मेरे स्वर से मिलता-जुलता उस राक्षस का स्वर सुन लिया और भयभीत होकर तुम्हें भेज दिया और तुम भी शीघ्र ही मुझे देखने के लिए चले आए जो भी हो तुमने वन में देवी सीता को अकेली छोड़कर सर्वथा दुखद कार्य कर डाला क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों को बदला लेने पर अवसर मिलना चाहिए मांस भक्षी निशाचर मेरे हाथों खर्के मारे जाने से बहुत दुखी थे इन घोर राक्षसों ने सीता को मार डाला होगा इसमें संशय नहीं है शत्रु नाशन मैं सर्वथा संकट के समुद्र में डूब गया हूं ऐसे दुख का अवश्य अनुभव करना पड़ेगा ऐसी शंका हो रही है अतः अब मैं क्या करूं इस प्रकार सुंदरी देवी सीता के विषय में चिंता करते हुए ही लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी तुरंत जन स्थान में आए अपने दुखी अनुज लक्ष्मण को कोष्टे एवं भूख प्यास तथा परिश्रम से लंबी सांस खींचते हुए सूखे मुंह वाले श्री रामचंद्र जी से आश्रम के निकटवर्ती स्थान में आकर के उसे सूना देख विषाद में डूब गए वीर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश करके उसे भी सूना देख कुछ ऐसे स्थलों को अनुसंधान किया जो सीता के विहार स्थल थे उन्हें भी सूना पाकर उस क्रीड़ा भूमि में यह वह स्थान है जहां मैंने अमक प्रकार की क्रीड़ा की थी ऐसा स्मरण करके उनके शरीर में रोमानच हुआ आया और वे व्यथा से पीड़ित हो गए आश्रम में आने से पहले मार्ग में श्रीराम और लक्ष्मण ने परस्पर जो बातें की थी उन्हें पुनः विस्तार के साथ बता रहे हैं देवी सीता के कथन के अनुसार आश्रम से अपने पास आए हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से मार्ग में भी रघुनंदन श्री राम ने बड़े दुख से यह बात पूछी लक्ष्मण जब मैंने तुम्हारे विश्वास पर ही वन में सीता को छोड़ा था तब तुम उसे अकेले छोड़कर क्यों चले आए लक्ष्मण मिथलेश कुमारी को छोड़कर तुम जो मेरे पास आए हो तुम्हें देखते ही जिस महान अनिष्ट की आशंका करके मेरा मन व्यथित हो रहा था वह सत्य जान पड़ने लगा है लक्ष्मण मेरी बाई आंख और बाई भुजा फड़क रही है तुम्हें आश्रम से दूर श्री सीता के बिना ही मार्ग पर आते देख मेरा हृदय भी धक-धक कर रहा है श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उत्तम लक्षणों से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अत्यंत दुखी होकर अपने शोकग्रस्त भाई श्री राम से बोले भैया मैं स्वयं अपनी इच्छा से उन्हें छोड़कर नहीं आया उन्हीं के कठोर वचनों से प्रेरित होकर मुझे आपके पास आना पड़ा है आपके ही समान स्वर में किसी ने जोर से पुकारा लक्ष्मण मुझे बचाओ यह बाके मिथलेश कुमारी के कानों में पड़े पड़ा उस आर्तनाद को सुनकर मैथिली आपके प्रति स्नेह के कारण भय से व्याकुल हो गई और रोती हुई मुझसे तुरंत बोली जाओ जाओ जब बारंबार उन्होंने जाओ जाओ कहकर मुझे प्रेरित किया उन्हें विश्वास दिलाते हुए मैंने मैथिली से यह बात कही देवी मैं ऐसे किसी राक्षस को नहीं देखता जो भगवान श्री राम को भी भय में डाल सके आप शांत रहें यह भैया की आवाज नहीं है किसी दूसरे ने इस तरह की पुकार की है देवी सीता जो देवताओं की भी रक्षा कर सकते हैं वे मेरे बड़े भाई मुझे बचाओ ऐसा निंद्य कार्यता पूर्ण वचन कैसे कहेंगे किसी दूसरे ने किसी बुरे उद्देश्य से मेरे भैया के स्वर की नकल करके लक्ष्मण मुझे बचाओ यह बात जोर से कही है सोभने उस राक्षस ने ही भय के कारण मुझे बचाओ यह बात मुंह से निकाली है आपको व्यथित नहीं होनी चाहिए ऐसी व्यथा को नीच श्रेणी की स्त्रियां ही अपने मन में स्थान देती हैं तुम व्याकुल मत हो स्वस्थ हो जाओ चिंता छोड़ो तीनों लोकों में ऐसा कोई पुरुष ना तो उत्पन्न हुआ है ना हो रहा है और ना होगा ही जो युद्ध में श्री रघुनाथ जी को परास्त कर सके संग्राम में इंद्र आदि देवता भी श्री राम को नहीं जीत सकते मेरे ऐसा कहने पर विदेह राजकुमारी की चेतना मोह से आच्छान्न हो गई वे आंसू बहाती हुई मुझसे अत्यंत कठोर वचन बोली लक्ष्मण तेरे मन में मेरे लिए अत्यंत पापपूर्ण भाव भरा है तू अपने भाई के मरने पर मुझे प्राप्त करना चाहता है परंतु मुझे पा नहीं सकेगा तू भरत के सहारे से अपने स्वार्थ के लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे-पीछे आया है तभी तो वे जोर-जोर से चिल्ला रहे हैं और तू उनके पास जाता तक नहीं है तू अपने भाई का छिपा हुआ शत्रु है मेरे लिए ही श्रीराम का अनुसरण करता है और श्रीराम के छिद्र ढूंढ रहा है तभी तो संकट के समय उनके पास जाने का नाम नहीं ले रहा है विधे कुमारी के ऐसा कहने पर मैं रोष से भर गया मेरी आंखें लाल हो गई aur krodh se mere hot phadakne